और बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर आ पहुंची जहां मधुसूदन मुरली बजा रहे थे वहां आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे-धीरे गाने लगी कोई ध्यान देकर सुनती हुई मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगी कोई कृष्ण कृष्ण कह कर लजा गई कोई प्रेमानंद होकर लज्जा को तिरांजलि दे उनके बगल में खड़ी हो गई कोई गोपी बाहर गुर्जनों को खड़ा देखकर घर के भीतर ही रह गई और नेत्र बंद करके तन्मय हो गोविंद का ध्यान करने लगी गोपियों से घिरे हुए श्री कृष्ण रासलीला का प्रसाद साधन करने को उत्सुक थे अतः उन्होंने शरद चंद्रमा की ज्योत्सना से अत्यंत मनोहर प्रतीत होने वाली उस रजनी का सम्मान किया रास आरंभ करके उसे गौरव प्रदान किया इसी बीच में श्री कृष्ण गायब होकर कहीं अन्यत्र चले गए गोपियों का शरीर श्री कृष्ण की चेष्टाओं के अधीन था वे झुंड की झुंड अपने प्रियतम की खोज के लिए वृंदावन में बिचरने लगीं उनके मन में केवल श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा थी वे वृंदावन की भूमि पर रात्रि में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर उन्हें चारों ओर ढूंढ रही थीं श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुसरण करती हुई उन्हीं में विचरो सब गोपियां एक ही साथ वृंदावन में विचरणने लगीं बहुत खोजने पर भी जब श्री कृष्ण नहीं मिले तब उनके दर्शन से निराश हो वे सब की सब लौट कर यमुना के तट पर आईं और उनके मनोहर चरित्रों का गान करने लगीं इतने में ही श्री कृष्ण उन्हें आते दिखाई दिए उनका मुख कमल खिला था त्रिभुवन के रक्षक और लीला से ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण को आते देख कोई गोपी अत्यंत हर्ष से भर गई उसके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और वह कृष्ण कृष्ण की रट लगाने लगी किसी ने भौंहे टेढ़ी करके उनकी ओर देखा और नेत्र रूपी भ्रमरों के द्वारा उनके मुख कमल की सौंदर्य माधुरी का पान करने लगे किसी गोपी ने गोविंद को निहारकर अपने नेत्र बंद कर लिए और उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई वह योगाग्रोढ़ सी प्रतीत होने लगी तब माधव ने किसी को प्रिय वचन कहकर और किसी को कुटिल भृभुंगी से निहारकर मनाया सबका चित्त प्रसन्न हो गया फिर उदार चरित्र वाले श्री कृष्ण ने रास मंडली बनाई और समस्त गोपियों के साथ आदर पूर्वक रास लीला की उस समय कोई भी गोपी श्री कृष्ण के पास से हटना नहीं चाहती थी अतः एक स्थान पर स्थिर हो जाने के कारण रासोचित मंडल न बन सका तब श्री कृष्ण ने एक-एक गोपी का हाथ पकड़कर रास मंडली की रचना की उस समय उनके हाथ का स्पर्श पाकर प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मुद जाती थीं इसके बाद रासलीला आरंभ हुई चंचल चूड़ियों की झनकार के साथ क्रमशः शरद ऋतु की शोभा के रमणीय गीत गाए जाने लगे उस समय श्री कृष्ण शरद ऋतु के चंद्रमा का उनके चार चंद्रिका का और मनोहर कुमुद वन का वर्णन करते हुए गीत गाते थे किंतु गोपियां बारंबार केवल कृष्ण के नाम का ही गान करती थीं श्री कृष्ण जितने ऊंचे स्वर से रास के गीत गाते उससे दुगने स्वर में समस्त गोपियां धन्य कृष्ण धन्य कृष्ण का उच्चारण करती थीं भगवान जब आगे चलते तब गोपियां उनके पीछे चलती थीं और जब वे पीछे की ओर घूमकर लौट पड़ते तब वे उनके सामने मुंह के पीछे हटती थीं इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री हरि का साथ देती थीं मधुसूदन ने उस समय गोपियों के साथ ऐसा रास किया जिससे उन्हें उनके बिना एक क्षण भी करुण वर्षों के समान प्रतीत होने लगा भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर हैं वे गोपियों में उनके पतियों में तथा संपूर्ण भूतों में भी निवास करते हैं वे आत्मा रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं जैसे सब प्राणियों में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और आत्मा है उसी प्रकार भगवान भी सबको व्याप्त करके स्थित हैं एक दिन आधी रात के समय जब श्री कृष्ण रास लीला में संलग्न थे अरिष्टासुर नाम का उन्मत्त दानव ब्रजवासियों को त्रास देता हुआ वहां सांड के रूप में आ पहुंचा उसका शरीर जलपूर्ण मेघ के समान काला था सींग तीखे थे नेत्र सूर्य की भांति तेजस्वी दिखाई देते थे वह अपने खुरों के अग्र भाग से पृथ्वी को विदीर्ण किए डालता था और दांत पीसता हुआ अपने दोनों होंठों को बार-बार जीभ से चाटता था उसके कंधों की गांठें अत्यंत कठोर थीं और उसने क्रोध के मारे अपनी पूंछ ऊपर उठा रखी थी उसकी गर्दन लंबी और मुख विशाल था वृक्षों से टक्कर लेने के कारण उसके ललाट में घाव के कई चिन्ह थे सांड का रूप धारण करने वाला वह दैत्य गौओं के गर्व गिरा देता और सबको बड़े वेग से मारता हुआ सदा वन में घूमता था उसके नेत्र बड़े भयंकर थे उसे देखकर समस्त गोप और गोपांगनाएं अत्यंत भय से व्याकुल हो उठीं और कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी उनका अंतरनाद सुनकर श्री कृष्ण ने ताल ठोकते हुए सिंह के समान गर्जना की वाह शब्द सुनकर दुरात्मा वृषभासुर श्री कृष्ण की ओर ही दौड़ा उसकी आंखें श्री कृष्ण के पेट की ओर लगी थीं और सामने उन्हीं की सीध में उसने सिंहों का अग्रभाग कर रखा था उस महाबली दैत्य को आते देख श्री कृष्ण अवहेलना पूर्वक हंसने लगे और अपने स्थान से तिल भर भी पीछे ना हटे ज्यों ही वह दैत्य समीप आया मधुसूदन ने झट उसके दोनों Lie पकड़ लिए और अपने घुटने से उसकी कोख में प्रहार किया सींग पकड़ लिए जाने से वह हिल डुल नहीं पाता था उसका और बल दोनों नष्ट हो चुके थे श्री ने उसकी गर्दन को भीगे हुए कपड़े की भांति निचोड़ डाला और एक सिंह उखाड़कर उसी से उस पर प्रहार किया इससे वह महादैत्य मुंह से करके मर गया उसके मारे जाने पर गोपू ने भगवान की ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में जम्भासुर के मारे जाने पर देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी कंस का अक्रूर को नंद गांव जाने की आज्ञा देना और केशी का वध तथा भगवान के पास नारद का आगमन व्यास जी कहते हैं महर्षियों जब वृषभ रूपधारी अरिष्ट असुर धेनुक और प्रलंब आदि असुर मारे जा चुके गोवर्धन पर्वत धारण करके श्री कृष्ण ने गोकुल को बचा लिया उनके द्वारा कालीय नाग का दमन दोनों यमलार्जुन वृक्षों का भंग पूतना का वध और शकट भंग आदि घटनाएं हो गईं तब देवर्षि नारद ने कंस के पास जाकर क्रमशः सब समाचार कह सुनाया यशोदा और देवकी के बालकों में जो अदला बदली हुई वहां से लेकर अरिष्ट वध तक की सारी बातें नारद जी के मुख से सुनकर खोटी बुद्धि वाले कंस ने वासुदेव जी के प्रति बड़ा क्रोध किया और समस्त यादवों की सभा में अत्यंत रोष पूर्वक उलाहना देकर उसने यदुवंशियों की बड़ी निंदा की फिर आगे के कर्तव्य के विषय में इस प्रकार विचार किया बलराम और दोनों अभी बालक हैं जब तक वे युवा होकर अत्यंत बलवान नहीं हो जाते तब तक ही मुझे उनका वध कर डालना चाहिए युवा होने पर तो वे मेरे काबू के बाहर हो जाएंगे यहां महापराक्रमी चाडूर और बलवान मुष्टक दोनों पहलवान मौजूद हैं इनके द्वारा मल्ल युद्ध में उन दोनों मतवाले बालकों को मरवा डालूंगा धनुष यज्ञ देखने के दोनों को Bulakar से बुलाकर ऐसा Unika करूंगा जिससे उनका नाश हो जाए इस प्रकार सोच विचार कर दुष्ट कंस ने बलराम और को मार का निश्चय किया